शिलािला महाराज जी मेरा गुरु जी बोलते थे अगर किसी वैष्णवों का अंदर अनुगत्व का प्रश्न आता है वैष्णवों का अंदर तो अनुगत्व स्वाभाविक होता है जिसको वैष्णव बोला जाए अनुगत्व नहीं है है भी नहीं सकता गुरु जी बोलते थे ऐसा वैष्णव तो हमने देखा नहीं और भविष्य में और आएगा कि नहीं ये भी नहीं श्री गुरु जी बोलते थे ऐसा अनुगत अनुगत्व का पराकाष्ठा था किसको बोला जाता है सिलाज तो को देखा जाए तो पता चलता है इनका घर का अवस्था बहुत अच्छा ग्वालपारा में अब माइया इतना सुंदरी थी कि वो गांव में जाके बोलने से ही हो जाता था बस एक बात इतना सुंदरी थी और पिताजी भी बड़ा सरल स्वाभाविक बचपन में खेलकूद कम करते थे खेलकूद कम करते थे अंतर्मुखी थे स्कूल में जाते थे उदास रहते थे कपड़ फाट गया है तो बोलना चाहिए कपड़ फाट गया तो पिताजी को बोलते नहीं थे कपड़ फाट गया दूसरा ओर घुमा के कपड़ को थे कि पता ना चले पिताजी का नहीं था। भक्ति स्पेशलिटी ये है कभी भी मांगने का उसका अंदर में कुछ ए, एक दिन भी देखा नहीं उसके अंदर में मांगने का जो प्रचेषा नहीं है बड़ा आश्चर्य महिमा वहां लिखाई पर करते करते बचपन में कभी कभी वहां नजदीक शिव मंदिर होते थे बहुत महिमा शिव जी का उस मंदिर में जाके ध्यान लगाते थे जी का बहुत वैष्णव का उनका जीवनी निकाला है पचास साल का पूर्ति हुआ था संन्यास व्रत का तो हमारे को आदेश हुआ वा था बंगोली में उसका निकाला निकाला था जो भी हेल्प ये ये है हिंदी में ट्रांसलेट हो गया उसको होगा हाँ। सुंदर छोटा सा लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया क्योंकि आम साम्बा है शाम को नहीं हेल्प करना चाहिए साम्बा है ना कोई हेल्प नहीं तो उसमें मेरा छोटे मोटे बुद्धि से जो ठाकुर जी जो कराया वो हुआ तथ्य तो नहीं दिया देखोगे देखो बाद में हिंदी में होगा तो देखोगे अभी अटेंशन दो कथा का ऊपर हिंदी हो गया हम प्रकाशित करेंगे आप लोगों का सहयोग हो तो जरूर हमारा बहुत सेवा करने का इच्छा है हमारे एनर्जी लॉस हो रहा है बहुत हमारा अंदर में बहुत उत्तम है एनर्जी लेकिन सारे ब्रेन ड्रेन एनर्जी ड्रेन हो रहा है हमारा इच्छा नहीं मैं दुखी हूँ इस, इस हिसाब से मैं दुखी हूं सेवा नहीं कर पाता सिलाभक्तिवाल शिव महाराज बचपन में पिताजी थोड़ा बहुत किसी कारण अगर डाटा कुछ भी किया तुरंत सिद्ध मंदिर जाकर बिना खाए बैठ घंटों घंटो एक घंटा नहीं ऐसा फिर घूमते झूमते देखिए शिव मंदिर में वो उसका नियम था कूद जैसे नारद जी का पूर्वा पूर्व जन्म का कहानी बताए ना वैष्णे जी को अद्वित किरण के दानते अद्वित किरण के सो कथा है उधर नारद जी बोलते थे पहले जन्म में हमारा चंचलता नहीं था और खेलकूद करने का भी कोई इच्छा नहीं था और क्या करें हमको बस सदुस मिल गया बस बैठो कथा सुनो कीर्तन करो लगन लगता था ऐसा अब गुरु वैष्णव भी अब कीपा करते हैं तो सोच समझ के ही कहते किसको कीपा रहेगा तो ऐसा करते करते लिखा पढ़ा में तो बहुत अच्छा लिखा लिखा हुआ उसका बाद वहां लिखा पड़ा आ, उसका बाद बाद का जितना है खत्म हो हो गया कॉलेज सब पूर्वाश्रम में रहते हुए एक घटना हुआ तो माधव महाराज उधर प्रचार में जाते थे ग्वालपारा और जिस भक्तों का मुकान पर ठहरते थे प्रचार के लिए वो भी शिलाभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का ही गृहस्थ शिष्य है बड़ा भारी उसका सहयोग है प्रचार में सेवा में तो उनका घर में रहते थे आज एक दफे जाते जाते देखा ये प्रभु का जो छत के ऊपर लाल कपड़ टंग रहे हैं उसका क्या कारण है महाराज चिंता है माख्या उसका नाम था कामाखा का चरण गुहो तो बड़ा आश्चर्य लाल है मतलब संतो महात्मा आया है ऐसे तो, तो लगा नहीं है अब तो पूछना हाँ जी आपका घर में कोई संत आता तो है ही है आओ जल्दी आओ दर्शन करने तो गया अंदर में अत के जमाने में ऐसा नहीं था कि नो एंट्री लिखा लिख दे तो छोटा छोटा आचार्य भी नो एंट्री लिख दो निषेध गुरु जी छ बजे निकलेंगे तब दर्शन होगा उसका चरण पूजा करना <laughs> <laughs> तब की जमाने में ऐसा नहीं था साधु संत मतलब आए है ठीक है आओ बैठो क्या काम है बताओ तो गया तो देख के हैरान हो गया है। सभी कोई आदमी होता है कि जो महापुरुष का जो ये है महापुरुष का जो दर्शन है महापुरुष का दर्शन का साथ साथ ही उसका चौक आ गया अजान उलंबित तो भूजो ऐसा आजान लंबित तो भूज ऐसा वर्ण है ऐसा बात उसका जो प्रभाव है इसको देख देख के चरण में जब दंडवत किए है तो हैरान हो गए बात तो ऐसा ही महापुरुष का दर्शन हुआ कि उसको दिल से भूल भुला नहीं जा सकता बार बार चिंतन करते रहे। और घर में गए तो मन नहीं लगता घूम घूम गुं के फिर महाराजी के आवास आए महाराज भी मीठा बोली बोलते थे और प्रवचन भी सुने क्योंकि वहां तो प्रचार के लिए गए हैं जहां जहां प्रचार के लिए वो महात्मा वहां कथा बोलेंगे गया, गया था प्रवचन सुनने का बाद बास उसका मन लग गया बोला हमको अगर जाना है तो इसका शादी जाना है और फिर कलकत्ता में कलकत्ता में आए जिसका कैलकाटा में आने के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए एम फिर दर्शन विभाग में एम पास किए उसका बात क्या हुआ उन्होंने जॉज बनने के लिए जो प्राइड करना पड़ता है उसका लिए एडमिशन लिए अब ज्यादातर प्रोग्रेस नहीं हुआ तो इस बीच में फिर आ, क्या नाम है उसका एक आ, ये से पहुपात का गन है किसका नाम है क्या सतीश प्रभु न क्या नाम है जो पुरी में रहते थे आप नहीं आपको पहचान है अब देखे ही नहीं तो पहुपात का गन है उन्होंने उनको समझाया देखो आप जज बन के लिए पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो ये जिंदगी क्या बनेगा बोलो क्योंकि जज होके जब बैठोगे चोड़ा के बोलेगा ऐसा किया किसी ने बोला हमारा बीबी को उठा के ले गया खून किया ये सब तो सुनना पड़ेगा दिन भर ये विचार करना पड़ेगा और आपने जो महात्मा का साथ कथा सुने हो अमृत आप प्रसाद मिलते रहेगा नित्य किचन है तो आपको क्या अच्छा लगे क्यों वकील के वो सब बैठ के सुनना वो अच्छा लगेगा जिंदगी अच्छा होगा कि ये साधु बन जा अच्छा तो तुरंत समझ में आया मैं हमको ये नहीं जाइए ये तो ये अगर बैठे तो हमारा जिंदगी बेकार हो जाएगा जॉज बनना नहीं है हमको हमको साधु बनना है।, है तो तो साधु तो है ही है अंतकरण में तो छोड़ के आ गया और पिताजी ने बहुत ढूंढे ढूंढे पागल हो गया लड़का कहां गया मिलना मुश्किल है अब उस समय में महाराज जी जो आए थे पोपा जी जाने का बाद ये हमारा अश्लील भक्ति तो माधव महाराज जो है महाराज जी चैतन नौमठ का आचार्य पद में कुछ दिन के लिए आचार्य हुआ था माधव महाराज तब संन्यास नहीं लिए थे संन्यास तो बाद में हुआ था तो उस समय में क्या हुआ वो उधर जो है महाराज जी ब्रह्मचारी वेश में थे उस समय आचार्य जुमाना था उधर का और उस समय बहुत सारे भक्त आया था दामोदर महाराज आसाम से आतु महाराज आतुजा उसका नाम था भगवान प्रभु सारे आए थे और ये भी आए भक्ति बल्लभित ये भक्ति नरोत्तम प्रभु जिसका नाम है भारती महाराज बहुत सारे काबिल आदमी आए उसी समय क्या हुआ था पता नहीं किसी ने थोड़ा राजनीति का खेल खेला उसको मठ से निकाल दिया माधव महाराज जी।, जी कभी गुरु बनने के लिए तैयार नहीं था वो बोले हम गुरु नहीं होंगे हम तो आपका पहचान का सेवा करें लेकिन जोर जबरदस्ती उसको बोले आपका जो दर्शन है उसका जो प्रभाव है आप गुरु बनो तो आपका बहुत आदमी का उद्धार हो सकता है तो आप जाओ आपको गुरु आदेश पालन करने के लिए गुरु हुआ था लेकिन उसका प्रभाव ऐसा था देख के वो लोग चौंक गया महाराज हम लोग मुश्किल है किसी ने कुछ उल्टा सीधा किया अंदर में अब बोले इसको निकाल और निकाल देने का बाद उन्होंने सोचा कि महाराज अब हम कहा जाए हम तो हम तो अकेला था अच्छा था अकेला था अच्छा था उठा के लेके जाओ घसी जगह बैठ जाओ अभी ये सब शिष्य आ गया ये लोग के लिए कहा जाए क्या करें आए आए रोना सो तो भगवान के ऊपर विश्वास है शिष्यों लोगों को लेके पूरा कलकत्ता में आए कोई जगह नहीं है ठहरने का सोने का जगह रहने का जगह नहीं है कुछ नहीं है खाएगा खा कुछ नहीं है तो अंतिम में एक व्यक्ति ने बोले मेरा दुकान घर खाली है दुकान घर राजबिहारी में वो दुकान खाली है और तो दुकान घर में आप जाओ तो दुकान घर में धूला आ रहे हैं धूला तो आएगा दुकान घर तो यही है बंद रहे तभी तो धूला आएगा रास्ता का होगा वो दुकान घर में माधु गुस्सी मा रहे और शिष्य लोगों को प्यार करके समझा दे कि ये ठाकुर जी का खेल है ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं तो इसमें बुरा नहीं मानना एक एक भक्तो निकल गया एक, एक घर में और अपना जो माटी का पात्र रख के आया मैया तुम्हारा पास ये प्रार्थना है जो संत तो समाज है ये सब भजन करने के लिए आए हैं आप मैया हो जब आप डेली रोज अब रसोई करने के लिए चावल को लोगे तो हमारा ये गोडिया मठ के तरफ से पात्र हम रख के जाता है इसमें थोड़ा बहुत चाल उसमें भी डाल दो तब तो पंद्रह दिन बाद बीस दिन बाद हम लेते रहेंगे आपका चाल रोज अगर ज्यादा दे दो तो आपका कष्ट होगा थोड़ा बहुत संसार के लिए लोग उसमें ठाकुर जी के लिए एक मुठ एक मुठा दे दो तो आजकल का जमाना ऐसा हुआ एक मुठ्ठी कोई साधु मांगे तो कहे अनाज नहीं आज आया रे हैं अजब जमाना आया रे तब के जमाने में थोड़ा होश था समाज में तो ऐसा करते करते कुछ भी मिले बाजार में कुछ मिला तो भिक्षा मिल गया अठाना मिल गया एक रुपया मिल गया तब का जमाने बहुत एक रुपया का सब्जी आए तो दस आदमी खाना मुश्किल है ऐसा करते करते थोड़ा गुजारा ठाकुर जी का कृपा है उनको किसी आदमी ने बोला हम जमीन दे रहे हैं आप मठ बनाओ तो सतीश मुखार्जी रोड में जमीन मिला ज्यादा जमीन नहीं है फिर भी उसमें कंस्ट्रक्शन हुआ वो प्रभाव देखकर लोग चौंक ये इसका कुछ नहीं है लेकिन इसका जो प्रभाव है बड़ा आश्चर्य और सिलो भक्ति बल अब तथो महाराज पहले आप तुम्हारा हजरा तुम्हारा ये जो है राजबिहारी मठ उसमें, उसमें चलता था पहले तो दुकान घर में था दुकान घर का बाद किराए मुखान पे किराए मुखान छोटे छोटे घर है उसमें सिला कामा उसमें श्रील भक्तिवल्ल चित्र सिंह महाराज कृष्ण वल्लभ ब्रह्मचारी सबसे छोटे से मैं सीढ़ी का ऊपर जो एकदम रहता है ना बच्चा कुचा जाएगा उसमें लगा के बैठते थे चुपचाप एकदम चुपचाप गुरु गुरुजी का आदेश पालन करते थे उसके बाद यह जगह बाद में मिला था कलकत्ता में जहाँ वो बहुत बाद बादश थर्टी फाइव सतीश मुखर्जी रोड बाद में मिला था तो मठ मिलने के बाद धीरे धीरे माधव कुछ महाज का पूछार फैलते रहे लेकिन जब चैतन्य मठ में आये श्रीला भक्ति वाल महाराज कमाखा प्रभु उसके बाद नाम हुआ कौन कृष्णवल्लभ ब्रह्मचारी कृष्णवल्लभ ब्रह्मचारी को आने का साथ साथ शिला महाराज भेज दिया कहा सुवर्ण विहार क्षेत्रों में सुवर्ण विहारी भगवान का सेवा कर कुछ नहीं था टूटा मूटा सिद्ध मंदिर जैसा छोटा सा है उसमें छोटा सा दो विग्रोह है और सेवक का रहने का भी कोई व्यवस्था कुछ नहीं है कुछ व्यवस्था नहीं आज का जमाने में हो तो महाराज आप रहो हम चले जंबू चले क्या यहाँ चले चल गया कुछ नहीं था चारो और खोड़ा तक खोड़ा खुला मैदान है चारों जंगल है सांप तो भरती हैं उसमें श्रीलक कृष्ण वाला ब्रह्मचारी क्या करे और एक मदन बोल के एक सेवक था वो बड़ा फांकी फाकी बात जानते कुछ भी सेवा बोलो ऐ तू कर ले हमारा थोड़ा काम है बाहर जा भक्ति बहुत व्याख्या करते हैं इसमें सेवक का व्याख्या करते हैं एक किस सेवक है उसको कुछ बोलो तो बोले ए, गुरु गुरुजी ने बोला एक पानी लेने के तू लिखा तो उन्होंने गया एक आदमी यहां देखा एक गुरुजी ने बोले पानी लेके थोड़ा लिखा तो ए, एक दूसरे को ऐसा करते का सेवा हो गया श्री भक्ति वाले द्वित को बताते हैं और एक सेवक है जिसको आदेश करो तो पालन करे ना आदेश करो तो बैठे रहे शिव <laughs> और एक किस्म का सेवक है जिसको बोलने का पहले गुरु जी का इधर में क्या है तुरंत अनुभव हो जाए गुरु जी का आज्ञा पालन करने के लिए तुरंत उसको उत्तम सेवक सिर भक्ति वाल तथ्य सिंह उत्तम सेवक थे नरतम तो ब्रह्मचर्य का सेवा देखोगे तो पागल हो जाओ कुछ व्यवस्था नहीं है इतना एडुकेटेड है एमए तो जो इतना बड़ा घराने का और देखने में कितना सुंदर स्वामी विवेकानंद को देखोगे और सीला महाराज जी का बचपन का यंग एज का हमारा पास फोटो है आप देखोगे तो जिसको स्वामी जी बोलते हैं विवेकानंद बोले ये विवेक के आनंद जड़ विवेक के आनंद है इसको देखना नहीं है इसका सौंदर्य जो देखो शिला भक्ति वालों सौंदर्य जो पास है यंग एज का इतना मीठा है मुख में देखने से आप चौक चाहोगे मेरा पास है फोटो लेकिन आज आज भी सुंदर देखते आ, जो भी है ऐसा करते कहते सेवा ऐसा किया कि कुछ जलानी नहीं है चारों ओर केले का बन है सांप है चारों ओर बिछुआ सोए कहाँ अगीदर चल रहा है चारों ओर, लेकिन डर नहीं है गुरु भेजे हैं छोटो ए, छोटा सा मंदिर शिव मंदिर का मापी वो तो अभी तोड़फोड़ के करोड़ रुपया का मंदिर बन गया आज तोड़फोड़ के एक पहले ऐसा था हमने वो मंदिर देखा भी है दबाए थे चारों टूटा बैठने का भी जगह नहीं आ रही महाराज सुबह नदी में आ गया कौड़ता ठोकने लगे ठुक ठुक ठुक करके कीर्तन फिर भी मजा था तो महाराज क्या करते कि केले का जो छिलका है केले का पेड़ में जो निकलता रहता है ना उसको धूप में सुखाकर बासना बोलता है बांग्ला में उसको लेकर वो आंग में जलाकर और थोड़ा चावल बनाओ डाल जो कुछ भी है कुछ तो है नहीं एक सब्जी और ठाकुर जी को भोग लगाओ पूजा करो और तो कुछ खाओ लेकिन शिकायत नहीं हुआ गुरुजी हमको क्यों यहां भेजे हैं हम इतना शिक्षित है कभी कुछ नहीं बोले बाद में तो ये सब घटना हुआ है फिर गुरु का साथ निकल आए उसका बाद प्रचार कार्य हो माधव कुछ का एकदम धक्का धक् चलने लगे लेकिन विरोधी पार्टी उसको इतना अपमान करने लगे लिपलेट करके बाजार में फैल दिया ये चोर है बदमाश है चैतन्य मठ से चोरी करके भागा करके माधव कु महाराज के बारे में लिपलेट तो का सामने लिपलेट हाथ में पहुंचा देख के बड़ा प्रसन्न हुआ किसी शिष्य ने बोला गुरु देखो आपका नाम है ऐसा ऐसा बोल के ऐसा लिपलेट मिली कर किया है पूरा गो माधो गो महाराज अच्छा किया है मेरा कोई प्रचार पहचान नहीं था तो इसमें अच्छा हो गया कम से कम तो आदमी सोचेगा कहां चोर है वो चोर को थोड़ा दर्शन के लिए जाए तो दर्शन के लिए चोर को आएगा हमको पीटने के लिए तो सामने देखेगा हमको तो सच्चाई तो पता चलेगा कि हम चोर है कि क्या गुंडा है रहता चलेगा तो इसमें हैरान की क्या बात है कोई चिंता मत करो और कीर्तन करते करते रास्ता में जाते जाते जिन्होंने उनको अपमान करके लिप्लेट किया है वो महाराज ऊपर खड़ा है बड़ंदा में और महाराज जी क्या किया उसको दंडवाद ज्येष्ठ गुरु भाई बोल के गाड़ी रास्ते में गाड़ी जा रहा है उसका अंदर हमें साष्टांग ऐसे दंडवाद करके पड़ा हुआ है ऊपर से देख रहा है माधो कु महाराज का प्रचार चल रहा है समझा जिन्होंने अपमान कर रहा है जिन्होंने चार लिपलेट बांट रहा बदमाश है चोर है चोर चोड़ चोर चोरी किया उसी महाराज ने ज्येष्ठ गुरु भाई के दंडवध करने के लिए रास्ता में शास्त्रांग दंड ज्योवा दिया अच्छा ही किया उसका अधिकार है मेरे को गाली दंड का अधिकार तो यही है शिल <laughs> भक्ति वाले तिथुशी महाराज का अंदर गुरु जी का परिपूर्ण शिक्षा का प्रकाश दिखा गया गुरु जी बोलते थे श्रीला माधु गो जाने का बाद मेरा गुरु जी थे जिसको गुरु से अभिन्न मानकर पल पल में उसका अनुगत्य किए ऐसा अनुगत तो देखा नहीं जाता ऐसा अनुगत्य जब भी आचार्यों का पद लेने के लिए मजबूर हुए क्योंकि लिखित रूप में आपको आचार्य बनना है महाराज जी तो जब श्री भक्ति तो गोसी असुस्थ तो लीला किए और हॉस्पिटल में भेजने के लिए इच्छा है महाराज हॉस्पिटल में जाए तो ट्रीटमेंट अच्छा हो सके तो महाराज बोले माधु महाराज बोले माधु गुर महाराज बोले हम हॉस्पिटल में जाए तो यार तबियत अच्छा नहीं हो सकता ना ऑपरेशन ना हो तो अच्छा है तो लेकिन महाराज जब बड़ा भारी इच्छा है कि ऑपरेशन हो जाए ऑपरेशन होने तो से अच्छा होगा बाद में सिला भक्ति तो माधु तो महाराज बोले शिष्य जो सिलाभक्त वाले चुतुस्म उसका बारे में बोल रहा है वैष्णव का इच्छा है मैं हॉस्पिटल में जाऊं ऑपरेशन करवाऊं ये वैष्णव का आदेश पालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ शिष्य है तो बोले वैष्णव का इच्छा है अंदर में मेरे को हॉस्पिटल भेज के हमको ठीक करे तो इसका इच्छा का मुताबिक मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में, में जाके कोई फायदा नहीं है मेरा लगता है मैं वापस नहीं आए आ सकता तो बाद में गए ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन का बाद उसका बेटसर हुआ लीला है वैष्णव का शरीर छोड़ गया सिल भक्ति वालू सिंह महाराज दुख के मारे चले गए कहा गोवर्धन में भले हमारा शरीर को शांत कर देंगे भजन करते करते हाँ आएंगे नहीं गुरु जी चला गया तो किसी को पता नहीं महाराज कहां चला गया गोविंद कुंड जन्म में एकदम जगह एक जगह छुप के रहे और माधुगुरी का रोटी और दिन भर हरि संकीर्तन ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया आदमी उसके बाद एक पांडा जी है गोवर्धन का वो उसको पता चला किसी महात्मा ने सुंदर है आये हैं बोले वो महात्मा कौन है शायद ये हो सकता है कि जाके देखा सिर्फ महाराज है पहले संन्यास हो चुका जिस टाइम का मैं बात कर रहा हूं इसका बारे में सब किताब में दिया हुआ है किस साल में संन्नास हुआ था कैसे कैसे हुआ सारे कहानी थोड़ा बहुत बताया गया तो उसके बाद क्या हुआ महाराज जी का सामने पंडा जी बोला आप जाओगे कि नहीं ये बताओ आप जाओगे कि नहीं मेरा साथ नहीं जाएंगे हम बोला आप जाओगे कि नहीं बताओ बोल के महाराज जी कोरोना में है महाराज जी को डर दिखाया देखो आम ना खुद खुशी करेंगे ऐसा करके पिस्तौल फॉल्स लगाएंगे अब जाओगी कि नहीं बोलो ना ना जाएंगे जाएंगे चलो चलो करके ले आए गुरुजी, हमारा नी के सामने उनको लेके फेंका धन्यवाद किया महाराज जी तो पहले से सम्मान करते थो मेरा गुरु महाराज कभी सोचते नहीं थे ये मेरा शिष्य गोत्री हो भक्ति बोलो तो चित्र सिंह महाराज को सम्मान ऐसा करते थे जैसे कि बड़ा ऊंचा ऊंचा तो है ही है लेकिन गुरु है आम व शिष्य ऐसा बुद्धि नहीं था तुग्री महाराज आपने चले गए छाग्य आप आप उधर चले गए हो आप तो जानते हो गुरुजी आपका ऊपर कितना भरोसे करके गए हैं यह लिखित रूप में आपका नाम पे है नहीं आम आचार आचार्य तो नहीं होंगे नहीं होना पड़ेगा तुमको आपको आप बोलते थे मेरा गुरु आपको होना पड़ेगा क्योंकि आप गुरु का दास हो गुरुजी जो लिख के गए उसका पालन करना है आपको आपका इच्छा नहीं है लेकिन होना पड़ेगा लिखित रूप में है पाठ करके सुना दिया कैसा कैसा कंस्टिट्यूश नियम श्रृंखला क्या होगा उसका जो एक्ट है रेगुलेशन मठ का सब लिख के गया माधु गुर महाराज उसमें पूरा लिख के गया मेरा शिष्यों में इनका ऊपर मेरा भरोसा है इसका ऊपर चैतन गठ का संरक्षण और संवर्धन प्रचार का सब तो आचार्य पद में इसको नियुक्त कर रखे मैं निश्चिंत रूप में जा रहा हूँ समझा मेरा पार? तो मेरा गुरु जी आदेश होना पड़ेगा यह आपका कोई क्या इच्छा है नहीं है उसका तो कोई वैल्यू नहीं गुरु जी का इच्छा है तो रोते रोते आचार्य जो हुआ अभिषेक हुआ बहुत कुछ हुआ उसके बाद का जिंदगी तो थोड़ा बहुत आप जानते हो कैसे अनुगत्य किए मेरा गुरुजी का साथ रहते हुए कभी भी नजर उठा के वैष्णव को नहीं देखे जब भी सामने आए तो कोई बात पूछे तो नजर को नीचे रखते थे कभी भी बुलाए हा जी बताइए क्या किस लिए बुलाए हमको यहाँ तक कि श्रीला माधवी महाराज प्रकट समय में किसी को बोलते थे कृष्ण बल्लभ एक काम करो तीन तला में जाकर वो वैष्णव को लेके आओ बुलाओ तो आजकल के का जमाने में कोई अगर वैष्णव होता तो क्या करते हैं ओ आपको बुला रहा है ऐसे तो बोलेगा ना कहते क्या बोले लेकिन सिर्फ भक्ति तुम्हें ऐसा नहीं करते थे घर ऊपर तीन तला में चढ़ के उसका रूम पे जाते थे ठकठक करते थे और दर्जा खुले तो उसको दंडोद करते थे और कानू के का सामने गुरु जी आपको याद किया है थोड़ा जाने से अच्छा है अभी बुला रहा है आपको ऐसा इसका वैष्णवता का कोई पैराल हो नहीं सकता आज के आज के जमाने में हम सोचता है कि ये कहानी बन के रह जाएगा संभव नहीं जिनका चरित्र के बारे में जितना हम चर्चा करें तो हमारा दुर्गम दूषित जो अंतकरण है उसको विशुद्ध करने का ही प्रचेषा है और ज्यादा क्या बताएं बहुत राहत हो रहा है आपको भी भोजन करना है है आ, है है लगाओ जाओ क्या क्या क्या रे हुआ नींद आ रहा रहा रहा हो हो तबीयत ख़राब जा भोजन करके आजा आ जाओ जाने कहा जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ और आपका साथ बाद में जाने का पहले देखा करोगे और जाना था इसी केस लेकिन अगर सिचुएशन नहीं है तो जाएंगे नहीं समय का भी अभाव है समय लग जाएगा बहुत और तू जल्दी प्रसाद पाके आ जाओ उसका बात, बात है कब सुबह में कब उधारी जाके थोड़ा बहुत पाएंगे कि क्या थोड़ा पाके चलेंगे दर्शन और जो चंडी मैया का ये है मानसा बार तो गए नहीं कभी आज तक हमारा बाल सफेद हो गया फिर भी गए नहीं कितने बार आए हरिद्वार में लेकिन कभी गए नहीं जाओ जल्दी जाओ वन छोष तो के पास नहीं जाओ अति चानंद पावन है भविष्य